अच्छा तीसरा जो अधिकारी था तीसरे प्रकार के अधिकारी का लिए भी जो क्रियायोग की चर्चा शुरू हुआ था इस बात के आरंभ से वह समाप्त हो गया तो तीन प्रकार के अधिकारियों के अलग अलग साधनों का वर्णन अब तक हो गया है तो एकाग्र चित्त वालों के लिए संप्रज्ञा समाधि था निरुद्ध चित्त वालों के लिए असंप्रज्ञात समाधि योग का वर्णन हुआ विक्षिप्त अर्थात विक्षित चित्वालों के लिए क्रिया योग का वर्णन हुआ और अब अत्यंत व्युत जो चित्र आम आदमी के लिए भी आम आदमी जो अत्यंत विक्त वाला है विभिन्न प्रकार के वृद्धि सिद्धियों का चाहता है कामनाओं है उनकी दुनिया भर की बड़ी बड़ी है हवा में उड़ना चाह रहा है कोई दूसरे के शरीर में घुसना चाहता है तो अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है अनेक प्रकार के अनिमा गरिमा ले गमा इत्यादि सिद्धि के अलावा अन्य सिद्धियों को भी प्राप्त करना जो चाहते हैं अत्यंत विक्त वाले लोग जो दुनिया में चमत्कार करके नमस्कार पाना चाहते है ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए का आरंभ कर प्रथम पाद में समाहित के लिए असंप्रज्ञात अभ्यास वैराग्य साधनों का वर्णन हुआ और उसी पाद के अंत में और जो है असंप्रज्ञात समाधि के बाद संप्रज्ञात समाधि का दोनों का भी वर्णन उसमें आया था और दूसरे पाद का शुरू से लेकर के सप्ताह सूत्र पर्यंत आपने इस वित्त वाले क्रिया आप जैसे साधु संत समाज वाले लोग जो किंचित वैराग्य से संपन्न व्यक्ति है जो रिद्धि रिदिधि नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए था क्रिया और सूत्रों सिद्धा भविष्य विवेक ख्याोपाया न सिद्धिंतरे तदार विवेक ख्याति निष्पन्न होने पर वह हानोपाय सिद्ध हो जाता है हान का जो उपाय है विवेक ख्या वह सिद्ध हो जाता है तो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है, है। यह बात कह दिया गया सभी के लिए सामान्य बात है चाहे कोई भी अवस्था वाला क्यों न हो बिना विवेक ख्याति के इनके मत मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती इसे हान और हानोपान मन मोक्ष हानोपाय विवेक ख्याति वह सिद्ध हो जाती है लेकिन सिद्धि के सिद्धि जो है बिना साधन का हो नहीं सकता नच सिद्धि ही अंतरेण साधन साधन के बिना विवेकख्या सिद्ध रूपता को प्राप्त हो नहीं सकता इति एक आरप इसलिए पूर्वोत्त जो उत्कृष्ट तीन प्रकार के अधिकारी जिन लोगों का चित्र में पूर्व साधनों के द्वारा ही विवेक ख्याति उत्पन्न हो सकती है जो उस कोटि में नहीं है ऐसे जो निकृष्ट कोटि के जो साधक है जो निकृष्ट कोटि के साधक हैं, उनके लिए अष्टांग आरंभ करने जा रहे हैं योगांगानुष्ठ अशुद्धिक्षे ज्ञान दीप्तिर आविवेक ख्यांग अनुष्ठान योग के आगे कहे जाने वाले अष्ट अंग है यमनियम आसन प्राणायाम आदि वन आठ अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय आपके अंत कर्ण विद्यमान अशुद्धियों का क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति ही ज्ञान प्रकाशित होता है उस प्रकार से जिस प्रकार से की आपकी विवेक ख्याति संपन्न हो जाए आ विवेक ख्या ज्ञानदीपति विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाता है जब तक सम्यक विवेक नहीं। अच्छा, भाष्यकार कहते देखिए, तो सूत्रार्थ हो गया योगांगानी अष्ट अभिधायण आनी के योगांग कितने हैं जो की आगे अगला ही सूत्र में आने वाला है अभिधाष्य मान आने मन भविष्य में कथन करने वाले हैं तेषाम अनुष्ठानात उन योगांगों का अनुष्ठान करने से पंच पर्वण विपर्य अशुद्धि रूप से क्षय नाश सब पंच पर्वापर्य भ्रांति अविद्यागत द्वेशा विनिवेश पंच परवा हो रखा है जो उस सारे के सारे अशुद्धि रूपा जो था उनका क्षय हो जाता है नाश हो जाता है विपर्य का कारणीभूता पंच पर सारे तत्व जो सिद्ध रूप माने गए इस में नष्ट हो जाएंगे इसका तात्पर्य जाते पुण्य पुण्य जो है ना समस्त मिट जाएगा शींद कर्मानी तस्मिन दृष्टि परावरे जो बात कही गई है उसको समझा रहे यहाँ पर वो तभी संभव है जब आप अष्टांग योग का अनुष्ठान कर लेंगे समय प्रकार से इसे के उसका सर्वकर्म क्षय होने से तत्म सम्य अभिव्यक्ति अनुष्ठीन दे तथा तो तथा तो तनुत्तम तो अशुद्ध आप जैसे जैसे आप इन साधनों का अनुष्ठान करते जाएंगे वैसे वैसे आप में विद्वान जो पुण्य पापा जो अशुद्धि है वो धीरे धीरे क्षीण होते होते होते क्रम को प्राप्त कर यथा यथाच क्षय दे और जैसे जैसे क्षय होते जाते हैं तथा तथा ज्ञानस्य ज्ञान विवर्धते जैसा जैसा मल हटते जाता है वैसे वैसे उस ज्ञान रूप प्रकाश बढ़ते जाता है जिस प्रकार से दर्पण को आप जितना साफ चमकाते जाएंगे उतनी आपका प्रतिबिंब उसमें सुस्पष्ट दिखाई देते जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी है जितना आप अपने अंत को शुद्ध करते जाएंगे इन अंगों के अनुष्ठान के द्वारा उतनी आपके अंतकरण के अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ते ही जाता है ज्ञान का प्रकाश बढ़ने का मतलब क्या कहा तक बढ़ना है इसका कोई अंत भी है कहते हाँ साधि प्रकर्षम अनुभव ही आ विवेक है और ये जो ज्ञान प्रकाश की वृद्धि है वह पराकाष्ठा को तब प्राप्त हो जाता है जब विवेक आ गुण पुरुष सर्व विज्ञान आदि गुण का स्वरूप पुरुष का स्वरूप तो विज्ञान हो जाए एक बार तो गुणों से विरक्ति पूर्ण रूप हो जाएगा और पुरुष में आपकी स्थिति की प्रतिष्ठा हो जाती है तथा तो दृष्टि स्वरूप अवस्थान जो कहा गया है वह अवस्थिति प्राप्त हो जाती है योगांग अनुष्ठान अशुद्धि कारणम यथा परशुद्य योगांग का अनुष्ठान जो है ना ये वियोग का कारण न समझे मोक्ष का कारण है मोक्ष नहीं तो उत्पन्न होने वाला वस्तु हो जाएगा अनित्यता तो आ जाएगी उसके अंदर इसलिए योगांगों के द्वारा मोक्ष उत्पन्न होता है ये अर्थ नहीं समझ रहा योगांग केवल वियोग का कारण संयोग का विरोधी वियोग का कारण वियोग पैदा करना इसका कारण और वो जो अनित्य दो बार असम संभावना बनती है तब कहते हैं एक बार चरित्रधिकार हो जाता है प्रदान दोबारा फल नहीं दे सकता इसे कहते योगांग अनुष्ठान जाना अशुद्धि के वियोग का कारण है जैसा परशु जो है दो अवय संबद्ध है उनका छेदन के प्रतिकारण हो गया उनका अलगाव के प्रतिकारण होता है परशु अलगाव का पैदा करता नहीं है वह छेदता का निर्माण मात्र करता है काटते जाता है काटते जाता है काटते जाता, जाता है अलग हो गया अगर काटना बंद उसी समय खत्म इसलिए छेद्य के प्रति यथा कुठार आदि कारण होते हैं उसी प्रकार विवेकख्या तो प्राप्ति कारण और योग अनुष्ठान जो है प्राप्ति का कारण बन जाता है विवेक ख्या का दृष्टिकोण से अशुद्धि का दृष्टिकोण से वह वियोग कारण है और विवेक ख्या का दृष्टिकोण से प्राप्ति का कारण होगा था धर्म सुखस् कारण जैसे सुख के प्राप्ति के लिए धर्म कारण है दुःख का प्राप्ति करने के, के लिए अधर्म कारण है इस प्रकार से योगांग में दो प्रकार के कारण आ गई दो प्रकार के कारण एक एक कारण था दूसरी प्राप्ति कारण था इसमें तो और भी बहुत होते हैं क्या कहते हाँ नौ प्रकार के कारण था संसार में स्वीकार नौ प्रकार की कारणता माना गया है दुनिया में उनमें से दो प्रकार के कारणता योग के अंगों में सिद्ध किया इन्होंने वे नौ कौन है उनका दृष्टान्त क्या है आगे देखिए कति चैतानी कारणानी शास्त्र भवंती तो शास्त्र में कितनी प्रकार कारणों की चर्चा है बताइए नव तो इत्याह नौ ही प्रकार तो दसवा है न है नव एवं कौन से कौन से का नाम तद यथा उत्पत्ति व्यक्ति विकार प्रत्यान धृत कारण नवधास्मृद उत्पत्ति अभिव्यक्ति उत्पत्तिण स्थिति कारण अभिव्यक्ति कारण विकार प्रत्यय कारण आपने प्राप्ति कारण वियोग कारण अन्य कारण ध्रुदी कारण यकार का मन तत्र सबसे पहले उनमें से उत्पत्ति कारण है उसको दृष्टान से समझाते हैं मनोभवत विज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति के प्रति मन कारण जैसे आपका मन रूप विज्ञान उत्पत्ति के प्रति, के प्रति कारण कोई भी विज्ञान हो दृष्टान्त तो मृतिया रूप विज्ञान किसी भी प्रकार का ज्ञान आपके अंतकरण में पैदा हो रहा हो उसका प्रतिकारण मन इसने मन को कहा सर्वार्थकारी है ये और सर्वानर्थकारी भी है बड़ा कहने के लिए सर्वार्थकारी है तो सर्वानर्थकारी हो रखता है सर्वार्थकारी दृष्टिकोण से कह देते हैं आप वास्तव में कि सकल प्रकार के आपका प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होने से वो सर्वार्थ और शास्त्र दृष्टिया सर्व अनर्थकारी कार्य है रखता शास्त्र तो इसको बनाया ही किसने ये था अपने स्वरूपानुभव करने के लिए की था। वो काम कर रहा है क्या ये मन नहीं कर रहा है इसे शास्त्र दृष्टिया सर्व अनर्थकारी अब उसको वापस सर्वार्थ कार्य के साथ शास्त्र में कथित अर्थकारित्व मिलाना है शास्त्रार्थ कार्य करना है वो कैसे करोगे उसी के लिए का अनुष्ठान करना अत समझना पड़ेगा किसी भी प्रकार के विज्ञान उत्पत्ति के प्रति यदि मन कारण यदि स्वीकार कर लेते हो तो योग में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है क्यों क्योंकि हमें पुरुष का विज्ञान पैदा करना है तो मन को ही तो पकड़ना पड़ेगा जब सकल विज्ञानों की उत्पत्ति का कारण मन है तो पुरुष विज्ञान उत्पत्ति केवल भी मन ही कारण इसे क्या करना पड़ेगा अभ्यास है न कौन ते वही तो उपाय बताया में। बस इस मन में लगाम लगा दो सब काम होते यहाँ पर जान के उत्पत्ति कारण के लिए घटोत्पत्ति के प्रति मृतका कारण दृष्टान नहीं दे रहे हैं जान करके ज्ञान के विज्ञान उत्पत्ति के प्रति मन को कारण बताया ताकि आपके संकेत करने के लिए यदि मन को सही रखोगे तो घटपटा संसारी विज्ञान उत्पत्ति का जो कारण होता है मन है वह पुरुष विज्ञान का भी कारण हो सकता है, इसे मना, मना है मनो भवति विज्ञान उत्पत्ति कारण के लिए है अतीत अवस्था को परित्याग करके वर्तमान अवस्था में स्थित होता हुआ यह मन यदि अतीत को विस्मरण करते हुए अनागत की अपेक्षा न करे अतीत को स्मरण करते हुए अनागत के अपेक्षा न करके वर्तमान में विद्यमान वस्तु से विरक्त भी हो जाता है तो उसी दिन मोक्ष हो जाए ऐसे मन को स्थिति में लाना ही कठिन बात है। बीते हुए को पूर्ण रूप में भूल जाए अपराध के बारे में सोचे नहीं स्मरण न करे चाहे नहीं और वर्तमान से अलग हो जाए विरक्त तो त्रिकाला अतीत मन हो कि नहीं हो मन की अवस्था कालाअीत अवस्था होता है वही पुरुषावस्था है पुरुष में सुरपास्थिति इसे कहते विज्ञान उत्पत्ति के प्रतिकारण मन बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दिया एक और बात कहते हैं मन का रहस्य स्थिति कारणंच मन सब पुरुषार्थ शरीर से युवक आहार है दृष्टान जान के स्थल दे रहे हैं जैसा आहार शरीर के स्थिति के प्रति कारण है उसी प्रकार से पुरुषार्थ के प्रास्थिति के, के लिए भी मन ही कारण है तो धर्म अर्थ काम रूपुरुषार्थ है इसके स्थिति के प्रति यथा मन कारण है उसी प्रकार से मोक्ष स्वरूप स्थिति के लिए भी मन ही कारण होगा एक के बाद एक मुक्का मार रहे है व्यास कह करे तो, तो मन को संभाल कि तुम्हारे मोक्ष स्थिति के भी कारण मन ही है यथा तुम्हारे धर्म अर्थ तो काम का स्थिति के वजह से जाति भोग के प्रति भी कारण मन है तथे तो तुम्हारे मोक्ष स्थिति के प्रति भी कारण मन अत मन में स्थिति कारणत्व भी है मन में पुरुष विज्ञान विज्ञानोत्पत्ति कारणत्व था है तथा पुरुषार्थ परम मोक्ष स्थिति के प्रति भी है दृष्टान्त यथा शरीर से शरीर की स्थिति के प्रति तीन तीन बार खाना पीना पड़ता है ना सवेरे नाश्ता दो टाइम भोजन नहीं आ, दो माल पानी बहुत सारे होते हैं और जो दिन भर पता नहीं क्या क्या और भी चलते रहता है तो टॉफी खा रहा है कभी तो कोई चना खा रहे हैं कभी तो बिस्कुट खा रहे हैं कभी नमकीन चल रहा है कभी कुछ कभी कुछ मुख्य तो तीन है ना बाल भोग महाभोग रात्रि तो इसलिए कहते हैं कि देखो शरीरस्य यो आहार तीसरा कारण में अभिव्यक्ति कारण अभिव्यक्ति कारण में दृष्टान्त नहीं आपको यथा रूप से आलोक रूप का अभिव्यक्ति के प्रति प्रकाश कारण है आलोक में प्रकाश कारण आपकी इंद्रियां रूप को प्रकाशित करके अनुभव कर लेते हैं किस आधार पर बाहि आलोक मन प्रकाश के यथा रूपस्य आलोक तथा उसी प्रकार से रूप ज्ञान का अभिव्यक्ति के लिए भी मन कारण है वापस पहुंचे तथा रूप ज्ञानम बहुती विकार का दृष्टान्त मनसो विषयांतरम यथा अग्नि विकार कारण भी मन में ही है इस संसार में जो क्लेश हो रहा है विभिन्न प्रकार के विकार हो रहा है इसका कारण मन ही है। कैसे विषयांतर मन विषयांतर के उत्पत्ति के प्रति मन ही कारण है एक विषय को लेकर क्यों नहीं रह जाते हैं आप विषयांतर की ओर दौड़ता है और नहीं हम मन ही को दौड़वा है एक विषय के साथ संबुद्ध हो जाए और संबद्ध विषय को लेकर निरंतर बैठा रह जाए इसी का नाम ध्यान है न आगे आएगा लक्षण प्रत्येक का लक्षण जब करेंगे अब धारणा का लक्षण करके देश देश बंध चित्त यह चित्त का एक किसी वस्तु विशेष में संबद्ध होकर के टिक जाना धारणा है टिकने के पश्चात टिकी हुई उसी वस्तु को लेकर प्रत्येक ध्यान उसी का प्रति निरंतर चलने का नाम ध्यान उसके टिकाने के लिए प्रत्याहार करना पड़ता अन्य विषयों से इंद्रियों को अलग कर डालो तब जाके सारे इंद्रियों से विशिष्ट करके मन को एक विषय में जोड़ना पड़ता अच्छा तो प्रत्याहार के बिना धारणा संभव नहीं धारणा बिना ध्यान संभव नहीं और दुनिया लेकिन योग और प्राणा के बाद ध्यान करना चाहती <laughs> प्रत्यार क्या पता ही नहीं उनको धारणा क्या मालूम नहीं और सीधा ध्यान की बात करते कठिन काम तो फिर हम उनको कते मान लेंगे कि आप पिछले जन्मों में ना प्रत्यार धारणा कर चुके हैं और क्या कर उन्हें और क्या समझा तो महत्व और आवश्यक आवश्यकता समझते ही लोग थोड़ा आसन सीख लिया थोड़ा प्राणायाम सीख लिए फिर गल को हमको ध्यान सिखा दो वैसे उनको क्या पता मेडिटेशन क्लास लेते लेते नहीं, नहीं ध्यान लेते नहीं तो ध्यान कक्षा तो तेरे तो को ऐसे ही हो जाएगा बस तो प्रत्यार्पण धारणा सीख ले। फिर तो जिसकी धारणा करोगे सीधी सी बात है तो तेरी जवानी बीत रही है तो देख ली तेरी दिमाग किसमें टिका रहता है बस उस तो देवी के बारे में न <laughs> क्यों टिक गया बस प्रत्यार में जान लिया है ना इसे तो हो गया ध्यान तुम्हारा उसमें और भगवान कहते हैं तो विषय से तो है कौन नहीं विषय का ध्यान कर रहा है विषय का ध्यान सभी कर रहे हैं निक निरतर ध्यान हो रहा है कोई छह घंटा ध्यान नहीं चौबीस घंटा ध्यान हो रहा है लेकिन विषयों का ध्यान हो रहा है यही अंतर तीसरे यहां पर कहते देखो अभिव्यक्ति का भी के साथ साथ का भी जो कारण है ना यह मन ही है जैसा अग्नि पाक्य में अंदर होने वाले विकार के प्रति कारण जैसा जैसे पाक के चावल सब्जी वगैरह है उनमें विकार होता है विकारों ने विकल्प गलना पकना उसके प्रति कारण कौन है अग्नि यथा तथा तो आपके स्थित के अंदर होने सगल विकारों के प्रति कारण मन ही अच्छा मन पर लगाम लगामती आवश्यक प्रत्य ध्रम ज्ञान प्रति अग्नि ज्ञान प्रत्येक कारणता का दृष्टान दे रहे हैं जैसे ध्रम ज्ञान जो है ज्ञान का कारण हो गया पर ध्रमार्थ हनुमान करते हैं ना पर्वत में अग्नि है क्यों हमें या दूर से और धुआं दिखाई दे रहा है तो धुआं का जो ज्ञान है उस अदृश्य अग्नि का भी ज्ञान के प्रति कारण हो गया इसको कहते प्रत्येक कारण किसी प्रकार से बारम्बार जन्म आदि का अनुभव में आता है और विनाही इच्छा का विनाही कोई शिक्षक का विनाही कोई प्रेरक का स्वतः कई चीजें जो प्रवृत्ति होती है वही ज्ञापन करता है कि जन्म जन्मांतर पूर्व में हो चुके हैं और ये वासनाएं वासनाओं का विद्यमान का प्रत्येक का कारण आपके वर्तमान अनिच्छा का प्रवृत्तियां है अच्छा प्रत्येक कारण से के आधार पर हमें वासनाओं की सिद्धि भी कर लेते हैं अनैच्छिक प्रवृत्तियां जो हो रही हैं, पर अप्रेरित होकर जो हो रहे हैं इनके प्रति अवश्य ही वासना ही कारण इसलिए वर्तमान प्रवृत्ति ज्ञान जो हुआ है उस ज्ञान से हमें वासना का ज्ञान हो गया यानी वर्तमान धूम ज्ञान के आधार पर अदृश्य वन ज्ञान अतीत वन ज्ञान भी हो सकता है मैज्ञाला वन्यमती आसित अतीत धूम आप किसान पर आपने देखा सारा जो यज्ञशाला काला काला हो रखा है तो आपने सोचा यहाँ जरूर धूम था कभी अतव निश्चित रूप कभी यहाँ अग्नि भी रहा है भविष्य को भी लेकर के आ सकते हैं। ये मैज्ञाला वन्यमती भविष्य की अग्नि कुंडवत्ता अग्नि कुंडा से संपन्न होने के कारण इसे भावी वर्तमान भविष्य सारी चीजों को आप जो है अतीत सकल वस्तुओं का अनुमान से जान पाती है था यहाँ पर भी अपनी वासनाओं का अपने मन के अंदर किए पुण्य पाप कर्मों का जिसे कारण से वर्तमान जातीय और भूगोरव का अनुमान किया जा सकता है जिस अनुमान के अंदर अपने आप को देखिए और अनुमान कर लीजिए आपके अंदर कितना पाप है कितना पुण्य इसलिए प्रत्येक कारण की चर्चा हो गई जगत से धूम और अग्नि का दृष्टान दिया जा रहा है या तात्पर्य लक्ष्य इसका कथन करने का प्रत्येक कारण का यही है आपको अपने अंदर यह प्रत्यय करना है कि आपको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है क्यों आपकी प्रवृत्ति शास्त्रों में सही सही तरीके से नहीं हो रही है क्या प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक का ज्ञान प्रत्येक कारण से होता है वर्तमान में विद्यमान हमारे शास्त्रों में अप्रवृत्ति साधना में समय अप्रवृत्ति इत्यादि के आधार पर उस ज्ञान के आधार पर हमें अपने अंदर दिमान पुण्य पाप अशुद्धि का ज्ञान कर लेना चाहिए इसके लिए प्रत्येक कारण का विचार हुआ और ये जो कारणों का विचार पूर्व में हो चुका है प्राप्ति कारणम योगांग अनुष्ठान विवेक ख्यात की प्राप्ति के लिए योगांगों का अनुष्ठान करना प्राप्ति कारण कहा जाता है और विगकार तदेव अशुद्ध है वही योगांग अनुष्ठान जो कारण हो जाता है अशुद्धियों का वियोग के प्रति अतवा अशुद्धियों का निवारण के प्रति योगा अनुष्ठान में वियोग कारणत्व तो माना गया और अन्यत्व कारण यदा सुवर्ण सुवर्णकार सुवर्ण के प्रति स्वर्णकार स्वर्ण का, का अन्यत्व कर दिया कैसे कुंडल बना दिया माला बना दिया कुछ कुछ बनाते रहता है वो सुवर्ण जैसा था एक गोलाकार में था यह पिंडाकार था चौकोर था ईंट आकार था या टिकिया के आकार में था बिस्कुट के आकार में था जो भी था वो सोना था लेकिन उसमें अन्य संपादन किया सुवर्ण का मृत्यु एक आकार में विद्यमान था उसमें अन्यत्व आकार लाया कुंभकार ने घटा देकर धारण करा लिया इसमें कारण होना और अधिकतर चेतन ही अन्यत्व कारण होते हैं इसीलिए आप जब पुरुष हैं आप स्वयं अपने आप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। इसमें बद्धत्व रूप अन्य कारण कौन है आप ही इसलिए चर्चा करना चाहते हैं वास्तव में आप न बुद्ध हैं, न मुक्त हैं। जब बद्धता आया है और बुद्धता आएगा जिससे मुक्तता को प्राप्त करेंगे ये सारी बात है अपने ही कल्पित वस्तु है इसके लिए कारण अन्य जैसा उस स्वर्ण में स्वर्णकार आभूषण बुद्धता और मुक्तता आदि ये कल्पना कर लेते हैं इसे तो स्वस्वरूप में कल्पना का कारण का नाम अन्यत्व कारण और ही उसके जिम्मेदार है अविद्या द्वेश दुखत्व राग सुखत्व सुखत्वे ज्ञान माध्यस्थ्य एक स्त्री प्रत्येका प्रति अविद्या कारण हो गया स्त्री तो वही है स्त्री का ज्ञान वही हुआ स्त्री है ये तो ज्ञान होता है पहले लेकिन उसने मूढ़ता का कारण क्या है अविद्या मूढ़त्व रूपी उस स्त्री में एक अन्य भाव आ गया उसका कारण अविद्या है ऐसे अविद्या स्त्री प्रत्ये में विद्यमान मूढ़ता के प्रति अन्य जाएगा द्वेश होने वाला जो द्वेश प्रति दुख के प्रति द्वेश अन्य कारण हो गया क्योंकि स्त्री वास्तव में न मोड रूपा है न दुख रूपा है न सुख रूप वो तो है मानस पिंड का पुतला, पुतला है वह न सुख रूप हो सकता है न दुख रूप हो सकता है लेकिन उसमें जो राग आपके अंदर हो जाता है वह राग ही सुख के प्रति कारण हो गया स्त्री प्रत्यय सामान्य न सुख न दुख किसी के प्रति भी कारण नहीं है लेकिन स्त्री प्रत्येक को लेकर के आपके दिमाग जो द्वेष द्वेश दुख का कारण हो गया आपके विद्यमान जो राग वह सुख का कारण हो गया आप में विद्यमान जो अविद्या और का कारण हो गया और आप ही के अंदर विद्यमान जो तत्व ज्ञान है के कारण आप कोई मतलब नहीं उस स्थिति में वह स्त्री प्रत्ये आपके पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि आप तत्व तथा तत जानते हैं कि यह मास पिंड एक पुतला है हाड़ मास का से अपना कोई लेन देन नहीं जब वो जाएगी तो उसको कहते कि वो बाव हो जाता है, उदासीन भाव के प्रति इसीलिए आपका तत्व ज्ञान कारण हो गया अंतिम कारण का लक्षण आ रहा है कारण, उसके कहीं उसके लक्षण नहीं कर रहे हैं दृष्टान्तों से समझा रहे कारणों को शरीर इंद्रिया इंद्रियों के धारण के प्रति शरीर कारण है और शरीर के धारण के प्रति इंद्रिया काम है एक दूसरे के प्रति कारण होते धारण करने के लिए परस्परम भाव इंदो सब काम धंधा चल रहा है नहीं सृष्टि धारित न होती सृष्टि कब का मिट जाती ये तो आपका और देवताओं का बीच में जो लेन देन चक्कर चल रहा है परस्पर धंधा है तो ये धंधे से कारण संसार चल रहा है इसलिए संसार का धारण हो है धुतिकार है कहते हैं शरीर की धृतिया जो है इंद्रियों का धृति के प्रतिकारण है और इंद्रियों का जो है जो शरीर का धृति के लिए नहीं इंद्रिया महाभूत शरीर इसे महाभूत शरीर का धृति कारण है और शरीर महाभूतों के धृति के प्रति है इस प्रकार सभी का परस्पर एक दूसरे के प्रति होता है संसार में जितने भी है जी रहे हैं सबका आपस में कारण है जो नहीं जी रहे हैं जीने वालों के लिए जो जो जड़बूता पदार्थ है वो भी उन जीने वालों के लिए है जीने वालों के लिए वो है और उनका होने से भी जी रहा है एक दूसरे के का कारण हो गया खाट बना हुआ है आपके कारण से। आप बने हुए हैं खाट के कारण से। दोनों एक दूसरे के प्रति कारण खाट ना हो सोए कहाँ है, नीचे वो भी वो भी खाट है नहीं। जो भी है नोने का वो साधन है चाहे कोई भी चीज ले लो वो तो मजबूरी में आप लोग नीचे सोते हमें भी मालूम है अब अवसर मिला ही नहीं तो क्या करेंगे बच्चा नहीं तो खटवार उड़ा जालमो होने में कोई देर लगता है धृति कारण का भी वर्णन हो गया तैर तैरग्ञ यौनम यौन मानुष देवदानी च परस्पर अर्थत्व इसी प्रकार से तीर मानुषि दैव योनी सारी भी आपस परस्पर एक दूसरे के प्रयोजन सिद्ध करने वाले होने से सबको एक दूसरे के प्रति धृति कारण माना जाएगा इतम नव कारण इस प्रकार से नौ कारणों की चर्चा यथा संभव पदार्थांतरिकोज इसी नी को पदार्था यहाँ तो अपने है, है थोड़ा बहुत लेकिन वास्तव में हर एक पदार्थ में इन नौ कारणों की विचार कर सकते हैं योगांग अनुष्ठान तो विधैव कारण तुम लगते फिर वापस लौटते हैं इन योगांगों में दो प्रकार की कारणता होती है विवेक ख्याति दृष्टिकोण से योगांग में प्राप्ति कारणता अशुद्ध क्षय का दृष्टिकोण से योग में जो है वियोग कारणता मानी गई है कहते तो ठीक महाराज ये योगांगों का बताइए कौन है वे योगांग कितने हैं वो है? तथा योगांगानी अवधारियंत योगांगों का अवधारण किया जाता निश्चय किया जाता है क्या निश्चय है यमन यम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी आठ अंग होते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि वशिष्ठ संहिता इसके बारे बहुत सुंदर वर्णन करता है किसका क्या प्रयोजन किस लिए आठ अंग है इन आठ अंगों के बिना एकादंग भी घटा दिया जाए तो क्या खराबी है तो कहते प्रत्येक अंग का विशेष फल एक के बिना दूसरा बनेगा नहीं काम बिगड़ जाता है कैसे एक एक का फल को पहले जानेंगे तो समझ में आएगा श्लोकों को इस प्रकार से आसने न प्राणायामे न पातकं विकारम मानस योगो प्रत्याहारे न सर्वदा धारणा भी मनोधर्यम ध्यान उत्तम समाधो मोक्ष त्यक्त कर्मा संहिता में लिखा है आसनेन रुजोहती आसन के द्वारा रोग का नाश किया जाता है जब तक शरीर रुग्ण है उसे प्राणायाम आदि आगे, आगे कार्य नहीं हो सकता आसन के द्वारा रोग का हनन करो प्राणायाम के द्वारा समस्त पुण्य पाप जो बने हुए पातक है आपका जाते भोग का कारणीभूता जो दोष है उनको दूर किया जाता है विकारम मानसम योग प्रत्याहारेण सर्वदाम मन का विकार भूता संसार के साथ जो योग है उस योग को प्रत्याहार के द्वारा सदा काट देना चाहिए अर्थात विषयों से इंद्रियों को अलग कर देना ये प्रत्याहार है उसका मुख्य प्रयोजन क्या मानस विकार का जितना अधिक से अधिक अवश्यों के साथ संबंध करेंगे उतनी ही आपके वासनाएं बढ़ती रहेगी नई नई वासना आप संस्कार लेते जाओगे उसकी भी वासनाएं बनते जाएंगे इसे न्यूनाति न्यून जितना संबंध होगा उतनी आपके वासना कम से कम भड़क जाएंगे तो बढते रहेंगे नए नए इत्यादि वस्तुओं को जानकारी लोग उतनी ही ज्यादा इच्छाएं जगेगी ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो पता चला वो, वो बढ़िया है वो चाहिए चक्कर चलते रहेंगे इससे क्या प्रत्याहार के द्वारा मानस विकारों का जो योग है वो मिटाया जाएगा धारणा के द्वारा धारणा भी मनोधर्य पंच प्रकार की धारणाएं है होती हैं उन पांच प्रकार के धारणाओं के द्वारा मन में धैर्य धुति का संपादन किया जाता है ध्यान उत्तम ध्यान से सर्वोत्तम जो है स्वरूपानुभूति की होने वाली संप्रज्ञा तो संप्रग्या समाधियों को प्राप्त और अंत जो धर्मे समाधि समाध मोक्षम आप समाधि में जाने पर तो मोक्ष कोई प्राप्त करता है लेकिन शर्त एक है क्या त्यक्त कर्म सुधा जिसने आपने सकल कर्म और कल फल की आकांक्षा को त्यागा है वही व्यक्ति मार्ग से प्राप्त करता और जो किए हुए सकल कर्मों का फल की आकांक्षा रखने वाले को योग तीन अंगों का फल प्राप्ति नहीं हो जिस कामना को लेकर योग कर रहा है वही कामना उसकी पूरी होगी योग के द्वारा यहां जो बताया गया जो फल है वो उसे प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए वशिष्ठ संहिताकार ने बहुत सुंदर समझाया है आसन इसलिए यहां पर भी कहेंगे आसन का जय प्राप्त के बिना प्राणायाम में प्रवेश नहीं करना चाहिए तो, तो जयात सूत्र आएगा आसन से जय प्राप्त करना जरूरी है उसके बिना नहीं इन आसन में जय पाने के लिए भी नियम उसका फलों के बारे में उन्होंने वर्णन ही नहीं किया वशिष्ठ संहिताकार ने यम और नियम का फलों का वर्णन नहीं किया है क्यों कहते हमें वर्णन किया ना, दी है न्याद्धि क्या सिद्धि मिलेगा सत्य में प्रतिष्ठा कर प्रतिष्ठा करें से अस्थय प्रतिष्ठा कर, कर सारी फलों का वर्णन करेंगे यम और नियम का फल भी वर्णन करने जा रहे है यमों का वर्णन है तत्र अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा यही पंच यम है क्यों इनका नाम यमा पड़ा वो यमराज्यम नहीं है यहां पर है यमराज्य रूपये यम को नहीं लेना है ना यहाँ यम जिनका नाम क्यों पड़ा फिर कि जैसे वो थोड़ा काम करते हैं वैसे भी थोड़ा थोड़ा ये भी काम करते हैं क्या काम करते हैं निषिद्ध कर्मभ्य योगी नाम यमयंती निवर्तंती थी निषिद्ध कर्मों से योगी को हटा देने वाले होने के कारण का नाम यम पड़ा जैसे आपके शरीर से हटा देने वाले का नाम भी यमराज है ना इस शरीर से आपको अलग करके ले जाने वाला कौन है या। या। इसी पर निशिध कर्मों से आपको अलग करके हटा देने वाले का नाम यम संज्ञा समान हो गया लेकिन वो आपका शरीर से कर दे रहा है और ये आपको निषिद्ध कर्मों से अलग कर देता है निषिद्ध कर्म भ्यो योगिन यमयंती निवर्तयं ती यम कहते हैं अहिंसा सबसे पहली बात अहिंसा यहां भी उसी के समान अविद्या क्षेत्र में उतरे जैसे समझो विद्या ही उत्तरो के प्रति खेती पहना कारण था यहां पर उल्टा समय बस इतना अहिंसा के प्रति उत्तरोतर सब कारण होंगे आप सम्यक अहिंसा में प्रतिष्ठित तब हो सकेंगे जब आप सत्यवान होंगे और सत्य को भी समझना बड़ा कठिन काम सत्य क्या है इसकी परिभाषा बहुत कठिन सत्य के परिभाषा करना कठिन इसलिए योगी संहिता में जाना पड़ता है वो उन्होंने सही सही समझाया सत्य क्या है? हमने उन सबको उदाहरण किया है लक्षण को अलग अलग योग सूत्रकार ने क्या माना है योगी याज्ञोल संहिता में क्या है आसन का लक्षण प्राणायाम का लक्षण हर चीज में अंतर कहाँ है कैसा है और योगी संहिताकार सब योगांगों को सीधा वेदांत साधन घटा दिया उन्होंने कहा है कि सत्य क्या चीज है समझाते हैं वहां पर जैसा तुमने देखा वैसे बोल दिया ये पाप है आप समझते उसको सत्य है। यही ना? जैसा हम देखें वैसा ही बोले इसी का नाम सत्य जैसा देखा वैसा ना बोला घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके बदल सुदल करके बोला वो झूठ है यही आप दुनिया में समझते हैं तेनो कथ्य ये भी कुछ कुछ हद हाँ तक सही है ये लक्षण पूर्ण रूप में सही नहीं है सत्य क्या है उसकी बारे में महाभारत से भी देखना पड़ता है द्रोणाचार्य जी ने झूठ बोला नहीं द्रोणाचार्य के मौत के प्रति विधिष्ठ ने जो बोला वो भी झूठ नहीं है अशोत्ता मतरो इन वाह कह कहकर उसे विकल्प छोड़ दिया तो उसको सुनने से पहले शरीर छोड़ दिया तो हम क्या करें समस्या ये मैं सत्य कहा कि नहीं कहा झूठ मिश्रित थी ये भी वह सत्य है? जब का शरीर छोटा स्वर्ग जाना था तो उसको बीच में नरक दिखाया गया देख लो कि जो तुमने नरोवा कुंजरो ना उसका फल इतना ही है नरक दर्शन नरक जाना नहीं नरक दर्शन आधी झूठ आधी सत्य था वो इसलिए आप बताओ धर्म के लिए भगवान नहीं ऐसे कहवा रहे हैं कहो बोल रहे हैं उस भाई से बोलो देखो मैं तेरे सामने मारता हाथी को मार दिया सत्ता नाम के हाथी को वो हाथी को मार के बोल वो बोलो कहवा रहे और वो कह रहे हैं हाथी सत्या मर गया उसकी दृष्टि में अंत करण में असत्यान का हाथी मरा इसे नरोजरवा कह रहा है वेली विचित्र चाल है यहाँ पर लेने सत्यता के ऊपर बड़ा अंकुश यहां विचार होने लगता है कि क्या ये सत्य है पूर्ण रूप रूपेण यदि पूर्ण सत्य होता तो निर्गदर्शन क्यों हुआ इसका मतलब सत्य का और असत्य की परिभाषा को समझने के लिए यहाँ एक यहां पर रहस्य छोड़ा है महाभारत में एक और कथा एक ऋषि बैठे थे एक गाय दौड़ते दौड़ते गई पीछे पीछे से चार लोग आए कसाई थे जो भी रहे उन्हें पूछा ऋषि से महाराज आपने उन गाय गई थी सामने से अब उन्होंने उन चारों से झूठ बोले कि सच बोला आप गएंगे झूठ बोले क्योंकि उन्होंने देखा था उधर गया और बोल रहे इधर गया ऐसे कैसी बात है आपके हिसाब से तो झूठ है लेकिन शास्त्र के साथ वो सच है कि दो काम कर दिया है वहां पर वो के प्राण रक्षा हुआ इनसे गोहत्य पे पाप की विषय इनको बचा दिया है तो धर्म दृष्टिया उन्होंने सत्य कहा और लौके इसे झूठ है इसे सत्य क्या चीज है वहां समझाते हैं योगी आज्ञा से तार कहते हैं धर्म के अनुकूल जो है कथन उसका नाम सब अब धर्म को समझो आपके क्या बोलने से वो धर्म हुआ क्या धर्म हुआ ये समझनी पड़ेगी बोलने से पहले यदि मैं ये बात कहूंगा इसे क्या होगा जैसे टेप कर लिया सीडी बना लिया या वीडियो बना लिया और उसको कोर्ट में देख कर किसी महात्मा को फंसा दिया ये तो हो रहा है ना? क्या ये धर्म है क्या धर्म सत्य है क्या सत्य है जिससे बड़ों का मान बचे जिससे बड़ों का मान बचे जिससे किसी का हानि ना हो और जिस हानि से धर्म की भी प्रतिष्ठा हो तद अनुकूल वचन ही सत्य वचन हानि भी अनुकूल होना चाहिए धर्मानुकूल हानि भी हो तो कोई आपत्ति नहीं अनुकूल आप यदि वचन करते हैं तो वह वचन सत्य वचन है जिससे बड़ों का मान हानि हो जाता है जिसे सर्व सामान्य का हानि होता है जिससे हानि होने के बावजूद भी यदि धर्म की क्षति होती है किसकी रक्षा करने से धर्म की क्षति होती है तो वह सब झूठ है ये योग्य की कारख इसे जैसा देखा वैसे बोल दिया वो सत्य नहीं रहा ना पहले सोच समझ के बोलना पड़ेगा इससे बड़ों का अपमान हो रहा है कि सम्मान होगा इससे सर्व सामान्य का हानी है कि हानि नहीं है या धर्मा को धर्मानुकूल हानि है कि धर्मा प्रतिकूल हानि है ये समझकर वचन बोलना पड़ेगा ऐसा ही वचन सत्य वचन समझ जाएगा और जब तक तो आप सत्य में सत्य वचन को समथिंग नहीं तो अहिंसा कैसे होगी आप समझ रहे हैं मैं सत्य बोल रहा हूं या उसे दूसरे का अपमान हो गया तो हिंसा हुआ के नहीं हुआ इस ऐसा सत्य भी किस काम का जिसे हिंसा हो जाए ऐसा चोरी भी किस काम का जिसे हिंसा हो जाए वह चोरी भी अच्छा है जिसे हिंसा होती नहीं चोरी भी समझना पड़ता है कैसी चोरी करना उचित धर्मानुकूल चोरी करो धर्म प्रतिकूल चोरी नहीं करना जैसे कैयट ने किया था चोरी किया विद्या की चोरी की उसने पहले बनारस में ऐसा हाल था कश्मीरियों को घृणा करते थे कश्मीरियों को पढ़ाया नहीं जाता था ये से सब मुसलमान बर्बाद कर दिया वहां सब कोई ब्राह्मण है नहीं सब भ्रष्ट है टोटल इसे वहां से जो आने वाला अपने ब्राह्मण कहेगा तुम तो भी नहीं मानते थे पढ़ाते थे। अब कैयट बेचारा बड़ा दुखी हुआ क्या करता हो वो बाहर खड़े होकर के खिड़की से चुप्पे से सुन सुन के सारा चोरी कर लिया विद्या सारी विद्या चोरी की उसने आप गुरुजी सब पढ़ाने के बाद में परीक्षा ले रहे थे विद्यार्थियों की ऐसा प्रश्न डाले मावासी की किसी पंक्ति पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया जब सब थे तो गुरु जी के दिमाग नाराज गई मैंने पढ़ा तुम लोगों को एक प्रश्न जवाब नहीं दे पा रहे तो खट से खिड़की से आवाज आई जवाब फट से ये कहा तो तो तो इस हमने इसको इस रहस्य को किसी को नहीं पढ़ाया है। हमारे विद्यार्थियों के अलावा इस ऋषि पूरी बनारस के अंदर कोई जानता इस रहस्य को तुम कैसे जान गई अरे गुरुदेव मैं भी आपका शिशु हूं मेरा शिष्य पहली बार देख रहा हूं तेरे को कर 24 घंटा हम आपके बगल में ही घर आते थे जिसको भी जो भी आपने पढ़ा हम सुनते रहते थे अच्छा यही सोता था बाहर सब यही भोजन खाते हुए जो पिंडदान होता था ना वही खाता था मणि मणिकरण का घाटे पिंडदान होता था पिंड को जैसे गंगा जी में छोड़ देते वो तहर के अंदर से जाते पिंड को पकड़े और पिंड को ही खाते जीते ऐसी दृढ़ता थोड़ी आई भंडारा खा थोड़ी ऐसे कैयट महाभाष्य के समस्त ग्रंथियों को तोड़ दिया उसने सारा रहस्य को खोल दिया तो गुरु की ने कहा बड़ी अच्छा बात बड़ा प्रसन्न हुए स्वीकार किया उन्होंने और उन्होंने कहा तुम टीका लिखो भाष्य पर भाष्य पर उसने महाभाष्य जब टीका लिखा देखने के बाद बड़ा प्रसन्न हुए गुरु कह की तुमको मैं विद्वत सभा में घोषित करता हूं भले तुम कश्मीरी हो जब तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तुम ज्ञानी विद्वान हो ये बातें प्रतिष्ठित करता हूँ फिर अगली शात्र सुबह ले जाकर प्रतिष्ठित किया था उसी के बदौलत फिर रणवीर महाविद्यालय बना राजा रणबीर सिंह कश्मीर वाले उसको मान्यता दिए तो तब से फिर दोबारा कश्मीरियों का विद्या अध्ययन शुरू हुआ था मैंने यहां भी देखिए विद्या की चोरी की वो धर्मानुकूल था इसे महाभाषी रक्षा हुई इसे वह चोरी है हिंसा नहीं और यहाँ जो पर्ची का भी चोरी कर लेते हैं उनके तो कहना ही क्या